देवी भागवत सातवां स्कंध राजा हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का कोप विश्वामित्र बोले महाराज परम पुनीत वेदी के इस शुभ अवसर पर आप हाथी घोड़ा रथ रत और रत्नों से भरा पूरा संपूर्ण राज्य वर को दहेज के रूप में दे दीजिए व्यास जी कहते हैं राजन विश्वामित्र की माया से मोहित हो जाने के कारण हरिश्चंद्र ने उनकी बात सुनकर कुछ भी विचार नहीं किया झट कह दिया बहुत ठीक इच्छा अनुसार राज्य मैंने आपको दे दिया तुरंत ही अत्यंत कठोर हृदय वाले विश्वामित्र जी बोले हाँ मैं पा चुका परंतु राजेंद्र महामते अब दान की सांगता के लिए दक्षिणा भी तो चाहिए क्योंकि मनु ने कहा है बिना दक्षिणा का दान निष्फल समझा जाता है अतय ध्यान दान को सफल बनाने के लिए तुम यथोचित दक्षिणा देने का प्रबंध करो राजन जब विश्वामित्र ने यो कहा तब हरिचंद्र के आश्चर्य की सीमा नहीं रही वे उनसे कहने लगे स्वामिन इस समय आपकी सेवा में मुझे कौन सा धन उपस्थित करना चाहिए साधु आप बताएं। जितनी दक्षिणा हो उसे देने के लिए मैं तत्पर हूं। हूँ धन, आप शांत रहिए दान की पूर्ति के लिए मैं दक्षिणा अवश्य दूँगा राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले राजन अब ढाई भार सोना दक्षिणा में दीजिए सुनकर विस्मय विमुग्ध राजा ने उत्तर दिया हाँ ठीक है दूंगा उसी समय राजा हरिश्चंद्र के सैनिक आ पहुंचे महाराज को देखकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई परंतु उन्हें चिंतित देखकर सैनिकों ने प्रार्थनापूर्वक उनसे चिंता का कारण पूछा याद कहते हैं राजन सैनिकों के पूछने पर महाराज हरिश्चंद्र ने भला भुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए वे अंतपुर में चले गए सोचा अरे जिसमें अपना सर्वस्व समर्पण हो जाता है ऐसा दान देना मैंने स्वीकार ही क्यों किया इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति जाल में फंसाकर मुझे ठग लिया सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैं वचनबद्ध हो गया फिर साथ ढाई बार सोना देने के भी मैंने प्रतिज्ञा कर ली मुनि का यह कपट मेरी समझ में नहीं आ सका अकस्मात उस तपस्वी ब्राह्मण के धोखे में मैं पड़ गया निश्चय ही विधि का विधान समझ में नहीं आता पता नहीं अब भविष्य में क्या होने वाला है इस प्रकार गहरी चिंता में पड़े हुए राजा हरिश्चंद्र अंतपुर में चले गए उन्हें चिंताग्रस्त उदास देख रानी ने चिंता का कारण पूछा प्रभु इस समय आप क्यों इतने उदास हैं कौन सी चिंता आपको सता रही है मुझे बताने की कृपा करें राजेंद्र आपका पुत्र सकुशल है राजस्व यज्ञ में आपको सफलता प्राप्त हो गई है फिर शोक क्यों करते हैं इसका कारण स्पष्ट करने की कृपा कीजिए इस समय बलवान अथवा निर्बल कोई कहीं भी आपका शत्रु नहीं है वरुण भी आपके व्यवहार से परम संतुष्ट है जगत में आप धन्यवाद के पात्र माने जाते हैं परम बुद्धिमान राजेंद्र चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है चिंता के समान दूसरी कोई मृत्यु नहीं है अतः आप इसे छोड़कर स्वस्थ हो जाइए